श्री माँ शारदा देवी देवी दक्षिणेश्वर की पुराने दिनों की बात है उस समय योगिन माँ श्री माँ से अत्यंत घनिष्ठ हो चुकी थी एक दिन श्री माँ ने उससे पूछा योगिन तुम सूखे बेलपत्र से पूजा करती हो क्या योगिन माँ दक्षिणेश्वर से बेलपत्र ले जाती थी और वह सूख जाने पर भी उसी से पूजा किया करती थी इसलिए उन्होंने उत्तर दिया हाँ माँ पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ इस पर हंसते हुए माँ ने कहा आज सवेरे ध्यान करते समय मैंने देखा कि तुम सूखे बेलपत्र से मैं उसको पूरा किए बिना ही माँ ने जल्दी से कहा पूजा कर रहे थे बुद्धिमती योगिन मां अबाक हो मां का मुंह ताकती रह गई माँ ने लज्जा से आरक्त हो योगिन मां को लपेट लिया योगिन माँ को सहसा ऐसा लगा मानो उनकी कन्या गनु उन्हें आलिंगन किए हुए हैं उन्होंने भी आवेश में मां का चुंबन किया बाद में जब होश आया तब उन्होंने उनकी चरण थोड़ी अपने सिर पर लगाई श्री भी उठकर में जा खड़ी हुई। उपयुक्त आधार मिलने पर मां अपने मां स्पष्ट स्वीकार करती थी स्वामी आनंद ने एक बार जयराम बाटी जाकर श्री के चरणों की पूजा की चरणों को जब अपने मस्तक पर धारण किया तब मां ने डालकर कहा नहीं, नहीं। चरण सिर पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि ठाकुर वहां रहते हैं वे साक्षात भगवान हैं, मस्तक स्थित कमल पर बैठे हुए हैं इतना सुनते ही आनंद ने प्रश्न किया मां ठाकुर यदि भगवान हैं, तो आप कौन हैं? है रंच मात्र द्विधा के बिना माने दिया मैं और कौन हूँ मैं भी भगवती हूँ इसी संबंध में यदि याद आती है कुआलपाड़े कुआलपाड़ा के ठाकुर घर में वेदी के ऊपर श्री रामकृष्ण के चित्र की बगल में अपना चित्र स्वयं रखकर अपनी पूजा करने की बात हम इस बारे में पहले ही बता चुके हैं 1910 ईस्वी के बड़े दिन की छुट्टी में एक दीक्षार्थी ने कोठार में मंत्र ग्रहण के बाद श्री के चरण कमलों में पुष्पांजलि डालकर एक कपड़ा और रुपया दिया माँ ने कहा तुम्हें अभाव है फिर रुपया क्यों भक्त ने कहा कि यह रुपया माँ का ही है पुत्र का कमाया हुआ धन यदि कुछ भी माँ की सेवा में लग सके तो पुत्र धन्य हो जाता है सुनकर माँ ने कहा आहा कितना स्नेह है भक्त ने दूसरों से सुना था माँ साक्षात कालिका है आद्याशक्ति भगवती है पर इसे वे खुद माँ के मुँह से सुनना चाहते थे इसलिए उन्होंने माँ से कहा तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मैंने सुना है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है फिर भी यदि वह बात तुम स्वयं कहो तो किसी प्रकार का संदेह ही न रह जाए तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वे बातें सत्य है या नहीं इस पर श्रीमान ने कहा हाँ सत्य है 1913 सौ ईस्वी में जयराम बाटी में भूदेव के विवाह के बाद राधु बीमार पड़ गई मां पास ही बैठकर उसे दूध पिला रही थी इसी समय पगली मामी भी वहां आकर बैठ गई राधो की इच्छा नहीं थी कि मुंडी मां वहां रहे इसलिए उसने जो ही उन्हें कुछ ढकेला की मां का हाथ पगली के पैर में जा लगा पगली हलबड़ा कर बोल उठी तुमने क्यों हमारे पैर में हाथ लगाया अब हमारा क्या होगा भला मां उनका रंग ढंग देख हंसते हँसते लोट हो गई ब्रह्मचारी राज बिहारी ने कहा कि यद्यपि पगली मामी माँ को गालियाँ देती है और अपमान करती है फिर भी पैर में हाथ लग जाने का उन्हें डर है इस पर माँ ने कहा बेटा रावण क्या यह नहीं जानता कि राम पूर्ण ब्रह्म नारायण और सीता आदि शक्ति है फिर भी वह वैसा करने आया था वह पगली क्या मुझे नहीं जानती है जानती सब है फिर भी ऐसा ही करने वह आई है भक्तों के प्रति कृपा बस कभी कभी श्री अनजाने ही मानो अपना स्वरूप बतला देती थी वैकुंठ नाम का एक भक्त श्री के दर्शन को कामार पुकुर गया उस समय वह रामलाल दादा और लक्ष्मी दीदी उपस्थित थे। भक्त विदा होने लगा तो श्री अचानक बोल उठी वैकुंठ मुझे पुकारना दूसरे ही क्षण अपने को संभालती हुई बोली ठाकुर को पुकारना ठाकुर को पुकारने से ही सब कुछ होगा लक्ष्मी दीदी ने सब सुना था वे फ़ौरन बोल उठी नहीं माँ यह कैसी बात यह तो तुम्हारा बड़ा अन्याय है बच्चों को इस प्रकार भुलावे में डालने से भला वे क्या करेंगे माँ ने कहा क्यों मैंने क्या किया तब देवी ने जवाब दिया माँ अभी अभी तुमने वैकुंठ से कहा मुझे पुकारना फिर कहती हो ठाकुर को पुकारना तब माँ कहा ठाकुर को पुकारने से ही तो सब हो गया लक्ष्मी दीदी इससे न मानी उन्होंने बैकुंठ को समझा दिया कि श्री माँ के मुख से आज जो नई वाणी निकली है वह बड़ी ही मूल्यवान है यह मां की स्वयं स्वीकृति और आदेश है इसलिए बैकुंठ मां को ही पुकारे मां ने सारी बातें सुनी पर प्रतिवाद नहीं किया एक महिला भक्त ने पूछा मां आप जो भगवती हैं यह हम सब क्यों नहीं समझ पाते माँ ने कहा सभी क्या पहचान सकते हैं बेटी कहीं घाट पर एक टुकड़ा हीरा पड़ा था उसे सभी पत्थर समझ उस पर पैर घिस स्नान करके चले जाते एक दिन एक जौहरी उस घाट पर आया तो उसने पहचाना कि वह एक बड़ा भारी बहुमूल्य हीरा है थीमा के पास ऐसे जौहरी कितने आते थे फिर भला वे आत्म आत्मपरिचय देंगी किसे और देने पर भी विश्वास करेगा कौन यही कारण है कि उनकी ऐसी उक्तियां अस्पष्ट और आकस्मिक जान पड़ती है पर कहीं कहीं उनकी उक्ति में बिन्द मात्र भी संकोच नहीं रहता था केदार बाबू स्वामी केशवानंद उसी दिन बातों बातों में बोले थे माँ आपकी बात शीतला और देवियों को कोई नहीं मानेगा माँ ने कहा था मानेंगे क्यों नहीं वे भी तो मेरे ही अंश हैं एक दिन जगदम्बा आश्रम में केदार बाबू बातचीत कर रहे थे के पास में बरामदे के नीचे ढाक बजाते हुए लोग चंडी देवी को पूजा चढ़ाने आए बातचीत करने में असुविधा होने पर केदारनाथ ने नाराज होकर कहा अरे बाबा रोक ना माँ तुरंत टोकती हुई बोली यह क्या केदार मैं ही तो सब हूँ तुम नाराज क्यों होते हो इसके बाद हम श्री माँ के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना चाहते हैं जो प्रत्यक्ष दृष्टा भक्तों की विवेचना में केवल सत्य और माँ की देवी शक्ति यही परिचायक नहीं है बल्कि दूसरों में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न कर उनके आध्यात्मिक जीवन की सहायता भी है केवल उपयोगिता के मानने वाले आधुनिक युक्तिवादियों के समीप शायद ये घटनाएं रुचकर न हो केवल नीति से समाज की परिचालना में कृत संकल्प धुरंधरों के दृष्टि में ये उपयोग्य होने पर भी कदाचित वर्जनीय हो फिर भी निरपेक्ष जीवनी लेखक के नाते हम इनका उल्लेख करने को बाध्य हैं पाठक अपनी रुचि के अनुसार इनका मूल्यांकन करें लोकोत्तर चरित्रों में ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। लोगों के मन में जिनके संबंध में ऐसे भाव उदित होते हैं उनका अपना कोई वैशिष्ट अवश्य होगा नहीं तो सबके बारे में ऐसा क्यों नहीं चुना जाता इस स्थल में सत्य निर्णय की शक्ति हमें हम नहीं है इसे हम मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं पर बिना सोचे विचारे किसी भी चीज को छोड़ देना जीवनी लेखक के लिए अन्याय है इन घटनाओं को लिपिबद्ध करने में हमारी यही कैफियत है अध्यापक गोकुलदास दे उस समय बीए में पढ़ते थे बीमार होकर कुछ दिन के लिए पढ़ना छोड़ वे घर पर थे पूजनी मास्टर महाशय इस समय उन्हें ललित में दुर्गा पाठ सिखाया करते थे गोकुल बाबू ने भी उसे अच्छी तरह सीख लिया था एक दिन सवेरे बाग बाजार के गंगा तट पर टहलने आए तो दोनों ने देखा कि श्रीमा की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठकर जप कर रही हैं गोकुल बाबू को दूर पर खड़े खड़े मास्टर महाशय के सिखाए स्वर में दुर्गा पाठ गुनगुनाने लगे इतना धीरे धीरे कि दूसरा कोई नहीं सुन सकता था वे जब यह श्लोक पढ़ रहे थे सौम्या सौम्य तरा शेष सुंदरी उस समय श्रीमान ने उनकी ओर मुँह कर मुड़ कर देखा और दोनों हाथ उठा उन्हें आशीर्वाद दे वे फिर अपने जप में लग गई और भी एक दिन की बात का स्मरण कर अध्यापक ने लिखा है कई वर्ष मैंने उनके दर्शन किए पर उन्होंने यह कभी नहीं पूछा कि मेरा घर कहां है मैं क्या करता हूं मेरे कितने भाई हैं मेरे पिता का क्या नाम है इत्यादि लेकिन मुझे बड़ा भारी आश्चर्य तब हुआ जब एक दिन प्रणाम करते समय उन्होंने अचानक मेरे दो बड़े भाइयों का नाम लेकर मुझसे पूछा कि वे कैसे हैं हाँ एक का नाम ललित की जगह उन्होंने नलिन कहा था इससे मैंने यह समझा कि शायद उन्होंने उच्चारण करने में भूल की और मैं इस पर हंसा घर आकर मैंने अपनी माँ से सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा जगत ने ठीक ही कहा है बचपन में उसका नाम नलिन ही था बाद में ललित हुआ एक दिन शाम को रा माँ के पैर में गठिया के लिए तेल मालिश करते करते सोच रहे थे कि माँ की व्याधि उनके शरीर में आ जाए और माँ स्वस्थ हो जाए माँ जरा मुस्करा कर बोली बेटा तुम यह क्या चिंता कर रहे हो तुम लोग जीते रहो मैं बूढ़ी हुई हूँ अब भला कितने दिन बचूंगी इस प्रकार की चिंता क्या कभी करनी चाहिए ठाकुर तुम लोगों को दीर्घजीवी बनावे इतना कहकर सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया एक बार 1918 सौ ईस्वी में श्री ललित मोहन साहा का मन चंचल हो उठा तो श्री और श्री रामकृष्ण से रूठकर उन्होंने निश्चय किया कि और श्री को देखने नहीं जाएंगे पर बंधुओं के अनुरोध से उन्हें उद्बोधन जाना ही पड़ा संयोगवश उस दिन भक्तों की भीड़ लगी थी और सभी एक एक करमा को कर को प्रणाम कर रहे थे माँ किसी से बात नहीं कर रही थी सबसे पीछे विषण भक्त को देख माँ ने पूछा अच्छे तो हो भक्त ने मुंह फुलाते हुए कहा हाँ मां बहुत ही अच्छा हूँ मां ने करुणापूर्ण दृष्टि के साथ हास्य कहा यह क्या बेटा मन का स्वभाव ही ऐसा है इसके लिए कहीं ऐसा करना चाहिए 1915 सौ ईस्वी की गर्मी में एक दिन जयराम बाटी आकर श्री महेंद्र गुप्त को इच्छा हुई कि श्री माँ के चरणों की पूजा फूल और चंदन से करे पर अपरिचित जगह में यह सब आए कैसे इसे समय माँ मामा की एक छोटी लड़की के हाथ भक्त के लिए फूल और चंदन भेजकर कहलवाया यदि लड़का अंजलि देना चाहे तो अभी आकर दे जाए स्वामी तन्मयानंद कोवालपाड़ा से जयराम जाते जाते सोच रहे थे कि यदि माँ की कुछ सेवा कर सकूँ तो बड़ा ही अच्छा हो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि माँ पैर पसारे बैठी है और पास में तेल की कटोरी रखी है भक्त तेल लेकर पैरों में लगाने लगे और माँ उन्हें बताती रही कि किस पैर में कैसे तेल लगाना होगा इस प्रकार मन भरकर करीब पच्चीस मिनट तक तेल लगाए जाने के बाद माँ ने कहा अब तो हुआ अब नहाने जाऊँ ठाकुर की पूजा करनी होगी एक दिन शाम को श्रीमती प्रफुल्लमुखी वसु ने उद्बोधन में आकर देखा कि माँ की सेविका नवासन की बहू छत पर से गद्दी रजाई आदि लाकर उन पर खोल चढ़ाकर कर बिछौना लगा रही है यह देख में सोचने लगी कि यदि यह काम वे पति नवासन की बहू के जाते ही माँ कमरे में आई और बिछौनों की ओर देखकर बोली देखो तो भला सभी खोलों को भूल से उल्टा सुल्टा लगा रखा है तुम बेटी इन्हें ठीक से लगा बिछौना तो कर दो प्रफुल्लमुखी की कामना पूरी हुई जुलाई के महीने में एक दिन स्वामी महादेवानंद श्री के आदेश से मिट्टी का तेल आटा आदि प्रायः मन भर माल खरीदने हल्दीपुकुर गांव गए थे माँ ने खुली की बात नहीं कही थी इसलिए वे अपने ही सिर पर माल लादकर जयराम बाटी लौटे रास्ता पानी और कीचड़ से भरा था बोझ भी क्रमशः भारी मालूम पड़ने लगा इसलिए चलना असंभव हो रहा था फिर भी उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि माँ का यह काम तो वे करेंगे ही ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर दुर्गम स्थान को पार करते ही अचानक उन्हें लगा कि उनका बोझ हल्का हो गया है अब वे बिना क्लेश के चलने लगे क्यों कर ऐसा हुआ यह सोचते सोचते वे श्री माँ के घर पहुँचे तो देखा माँ चंचलता के साथ बनाने में द्रुत पदचारण कर रहे हैं उनका मुख लाल है आंखें मानो कपाल को उठ गई है और अपने आप वे बड़बड़ा रहे हैं एक कुली ले आने को मैंने क्यों नहीं कहा महादेवानंद के बोझ उतारने पर माँ ने कहा एक कुली कर लेना चाहिए था मैंने नहीं कहा तो इससे क्या हुआ ऐसे नहीं चलना चाहिए कई घटनाओं से श्री की भविष्य दृष्टि का परिचय मिलता है वैकुंठ नाम के भक्त श्री के दर्शन कर जयराम बाटी से लौट रहे थे कि माँ ने कह दिया तुम यहाँ से सीधे घर जाना अभी मठ या इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है घर जाकर माँ बाप की सेवा करो अभी पिता की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है वैकुंठ जाते समय पिता को स्वस्थ देख गए थे किंतु लौटने पर देखा कि वे बीमार होकर खाट पर पड़े हैं छह सात दिन के बाद ही वे सदा के लिए संसार छोड़ गए एक दिन स्वामी महादेवानंद तरकारी की टोकरी ले जयराम बाटी गए टोकरी रखकर लौटने वाले थे कि सीमा ने उन्हें मना करते हुए कहा मत जाना अभी वर्षा होगी महादेवानंद ने नहीं माना और जलपान करके ही रवाना हो गए श्रीमा उन्हें आकाश में मेघ दिखाने के साथ ही साथ बाहर आई पर कहीं कुछ न था महादेवानंद के ने प्रणाम कर हंसते हंसते बिदा ली इधर आमोदर पार करके देसड़ा के मैदान में कुछ ही दूर वे गए थे कि प्रबल वृष्टि शुरू हो गई दौड़कर देसड़ा के एक डोम के घर में जा से सारे कपड़े भींग गए श्री हेमचंददास गुप्त को जयराम बाटी में दीक्षा देने के बाद श्री ने जप करने की विधि बताई पर वे ठीक से नहीं समझ रहे थे यद एक श्री ने कहा तुम सुरेंद्र से सीख लेना सुरेन बाबू रहते थे रांची में और हेम बाबू जा रहे थे चट्टग्राम इसलिए वे माँ से बोले यह कैसे होगा इस पर माँ ने केवल इतना ही कहा हो जाएगा बाद में गोयालंद के स्टीमर में अचानक दोनों की भेंट हो गई सुरेंद्र बाबू रांची से ढाका जा रहे थे श्री रामकृष्ण के भक्त श्री पूर्ण चंद्र घोष जब अत्यंत पीड़ित थे तब एक दिन उनकी माँ को उद्बोधन में आते देख एक से श्री ने कहा वह आ रही है रोज रोज आकर मुझे तंग करती है माँ आशीर्वाद दो पूर्ण को अच्छा कर दो जानती हूँ कि पूर्ण बचेगा नहीं फिर भी उसे ढाढ़ देने के लिए कहना ही पड़ता था अच्छा हो जाएगा पूर्ण बाबू की माँ ने आज भी उसी प्रकार प्रणाम के बाद प्रार्थना की तो श्री ने श्री रामकृष्ण से प्रार्थना करने को कहा और यथास्भव सांत्वना देव उन्हें विदा किया बाद में उन्होंने कहा ठाकुर ने कहा था विवाह कर देने से वह अधिक दिन नहीं बचेगा तब तो सुना नहीं जल्दी जल्दी लड़के का विवाह कर दिया कि कहीं सन्यासी ना हो जाए कुछ दिन बाद एक संध्या को श्रीमा, योगिन माँ आदि आरती के उपरांत जरा लेटी थी माँ को झपके से आ गई अचानक वे बोल उठी योगेन पूर्ण नहीं रह रहा क्या योगिन माँ ने आश्चर्य के साथ कहा तुमसे किसने कहा माँ माँ ने कहा मैं सो रही थी अचानक सुना किसी ने कहा पूर्ण चल बसा तब योगिन माँ ने बताया कि उसी दिन शाम को वह दुखद घटना हुई है पर श्री को नहीं कहा गया उस रात को श्री बार बार पूर्ण बाबू की बात कहकर दुख करती रही भक्तों के लिए श्री का आशीर्वाद और प्रार्थना अचूक थी एक बार पूर्णचंद्र भौमिक महाशय की नौकरी में गड़बड़ होने पर यहाँ तक कि उनके जेल जाने की नौबत आ जाने पर उन्होंने श्री के पास कातर होकर सारी बातें निवेदित की सब कुछ जानकर माँ ने उन्हें आश्वासन दिया डर नहीं कोई चिंता न करो भौमिक महाशय की वह विवता आश्चर्यजनक रूप से टल गई किसी समय वरिशाल के सुरेंद्रनाथ राय महाशय कठिन रोग से आक्रांत हुए वह रोग यक्षमा जान पड़ा और सुरेंद्र बाबू जीवन से निराश हो गए उनकी इच्छा थी कि मरने के पहले एक बार सीमा के दर्शन हो जाए इसी आशा से उन्होंने श्री को बरिसाल आने के लिए पत्र लिखा सीमा ने अपना एक फ़ोटो तथा साल भर के उद्बोधन की एक जिल्द भेज दी और जवाब में लिखा कि उतनी दूर जाना उसके लिए संभव नहीं है पर डर नहीं है रोग दूर हो जाएगा सुरेंद्र बाबू फोटो को देखे और उद्बोधन का पाठ करे मरणासन रोगी को फोटो में ही श्रीमा मिली उसे उन्होंने अपने सिन्हाने रख दिया धीरे धीरे वे चंगे हो गए एक साल बारिश न होने के कारण जयराम बाटी आदि गांवों की फसलें सूखने लगी तो गाँव के किसान लाचार हो श्रीमा के पास गिड़गिने लगे माँ इस बार हमारे बल बाल बच्चों के बचने की आशा नहीं वे सभी अन्न के बिना भूखों मर जाएंगे उनकी कातरता देख माँ का मन पिघल गया वे किसानों के साथ खेत देखने जाकर बहुत विचलित हो गई और चारों ओर ताकती हुई आकुल स्वर से कहने लगी हाय ठाकुर यह तुमने क्या किया आखिर सभी क्या भूखे ही मर जाएंगे उसी दिन रात को पर्याप्त वर्षा हुई तथा उस बार फसल ऐसी हुई जैसी कई वर्षों में नहीं हुई थी नवंबर 1918 की एक रात को करीब दस बजे स्वामी शारदानंद जी के बुलाने पर कुालपाड़ा का एक ब्रह्मचारी जब उद्बोधन में नीचे उतरा तब उसने देखा कि उसी गांव के वृद्ध नफर चंद्र कोले महाशय खड़े हैं वे श्री माँ के दर्शन करेंगे शारदानंद जी के आदेश से उनके आने की खबर मां के पास भिजवाई गई नफर बाबू को दूसरी मंजिल के बीच वाली कोठरी में ले जाने पर वे मां के चरणों को पकडकर रोते रोते कहने लगे माँ मैं बड़ी भारी विपत्ति में पड़ आपके पास दौड़ा आया हूँ इन्फ्लुएंजा का ज्वर से मेरी कई नातिने और एक नाती मर गया है अभी भी कई नातने तथा इकलौता नाती बड़ी संकटापन्न दशा में है माँ आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा जिससे हमारी वंश रक्षा हो माँ ने कहा यह क्या आप इस प्रकार की आशंका क्यों करते हैं आप तो श्री संपन्न भाग्यशाली हैं नफर बाबू ने कहा नहीं माँ मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता मैं केवल यही चाहता हूँ कि इस ढकती ढलती उम्र में मुझे इकलौते नाती का शोक न सहना पड़े इस प्रकार वे कहते जाते थे और चरण पकड़कर रोते जाते थे तब मां ने कहा आप उतावले ना हो उठिए आपका दुख मैं ठाकुर से कहती हूँ इतने पर भी नफर बाबू टस से मस्त ना हुए अंत में श्रीमान ने अत्यंत गंभीर भाव से अभयवाणी सुनाई नहीं आपको वह भय नहीं कोले महाराज आंसू पोच प्रसन्न मन से नीचे उतर आए सिमा ने उनके लिए दो प्रसादी मिठाइयाँ भिजवा दी श्रीमती चिरोद बाला राय बाल विधवा थी विधवा होने के एक साल पहले नख कटाने के बाद एक दिन वे पपीता काट रही थी पपीते के रस से उनकी उंगुलियाँ सूज गई और धीरे धीरे उनमें घाव हो गया वह घाव बारह साल रहा कभी घटता कभी बढ़ता था विशेषकर पानी लगने से मांस सड़ जाता था माताजी के साथ घनिष्ठता होने के बाद एक बार घाव खूब बढ़ गया उसी बीच एक दिन जब वे मां के पास आई तब उनके मन में हुआ कि श्री माँ के चरण का स्पर्श नहीं करना चाहिए परंतु जब उन्होंने देखा कि एक स्त्री भक्त आँचल में हाथ छिपाकर मां की पतधूली ले रही है तब उन्होंने भी ऐसा ही किया पर इस प्रकार वे कभी प्रणाम नहीं करती थी अतः यह अस्वाभाविकता श्री की आंखों से छिप न सकी उन्होंने उचित समय पूछकर सारी बातें जान ली और रिश्ने से कहा बेटी मैं आजकल ऐसी हो गई हूँ कि अपने आप में डूबी रहती हूँ तुम लोगों की ओर ज़्यादा देखती नहीं हूँ इस हाथ से ठाकुर की पूजा करती हूँ इसी में बीमारी लगी हुई है खैर मेरे साथ आओ पूजा का निर्माल्य और चरणामृत गंगा में डालने को अभी ले जाया कर जाएगा जल्दी आओ दूसरे कमरे में जाकर उन्होंने कहा वह देखो कमंडलों में वह सब खा रहे रखा है सम्पूर्ण हाथ उसमें डुबा दो जब हाथ डुबा दिया गया तब उन्होंने फिर कहा अब हाथ में रोग नहीं रहेगा ऐसी वैसी चीज़ों को छूने से संभव है जरा फूट पड़े पर ठाकुर पूजा तो नित्य ही करोगी कुछ होते ही चरणामृत लगा देना इसे विधान के अनुसार चलकर वे निरोग हो गई बाद में किसी कारण से यदि कभी घाव हो भी जाता तो श्री रामकृष्ण का चरणामृत लगा देने से घंटे भर में वह अच्छा हो जाता था श्रीमती बजेश्वरी देवी दीक्षा लेने जब जयराम बाटी गई उस समय उनके हाथ में मूर्छा रोग के प्रतिकार के लिए चांदी का कड़ा था कोई यदि रोग की बात छेड़ता तो तुरंत उन्हें रोग धर दबाता था और पाँच सात दिन तक शाम से लेकर अधिक रात तक चलता रहता था कड़ा देखते ही पगली मामी को इसका भेद जानने की इच्छा हुई श्री ने कहा कि किसी रोग के कारण ही ब्रजेश्वरी ने कड़ा पहन रखा होगा इसलिए उसे इसके बारे में पूछकर तंग करना उचित नहीं बाद में उन्होंने ब्रजेश्वरी से कहा तुम्हें कड़ा पहनने की अब जरूरत नहीं यह रोग अपने आप ठीक हो जाएगा सचमुच उन्हें फिर कभी यह रोग नहीं हुआ यहाँ तक कि मूर्छा रोगी की सेवा करने पर भी नहीं